अक्षर से समझाने के लिए लक्षित करके समझाने के लिए प्रयास किया जाता है पृथ्वी यौतरिक्षम ओतम मन स्राण तमेक आत्मा अन्याच विमुंच अमृत से इस पर्वे का अधिकरण ब्रह्म सूत्र में दियुवाद्यू वाद्य प्रथम अध्याय तीसरे पाठ पहला सूत्र से लेकर सातवीं सूत्र तक सात सूत्रों में हे शिष्यगण विमुता अन्य फालतू बातों को त्याग दो छोड़ दो जिस जिस अक्षर में, यस्मिन जिस अक्षर पुरुष पुरुष में में पृथ्वीलोक और इंद्रियों के सहित मन समर्पित है सर्वै मने समर्पित है तमेव एक उसी एक में वह आत्मा तमेव एक आत्मान अक्षर जान आत्मा को जानो और अन्य बातों को छोड़ दो क्योंकि अथ अमृत से, से तो, तो यही एकमात्र साधन है मोक्ष प्राप्ति के प्रति सेतु रिवर सेतु जैसे पार जाने के लिए सेतु होता है उसी प्रकार संसार रूपी सागर के पार पाने के लिए सेतु के समान सेतु यह आत्मा ही है अक्षर सेवा इत्यादि भाषाकार कहते हैं जिन अक्षरे जिसमें मैंने अक्षर में जिसमें समझा दिया अक्षर में पुरुष है जिसको पुरुष में कहा है पूर्णत्वा पुरुष है उसमें क्या क्या है दियो पृथ्वी चांतरिक्षा ओतम मन समर्पितम दृथ्वीलोक और अंतरिक्ष बीच का तीनों अर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड ही उसमें समर्पित है जरूरत क्या मनस्ाण ही कर अन्य ही, ही सर्वे सर्वाश्रम एक द्वितीय जान मन भी किसके सहित प्राण मैंने कर्णों के सहित समस्त करणों के सहित यम मन भी उसी अक्षर में समर्पित है। इसलिए उस अक्षर को उस पुरुष को तमे सर्वाश्रम जो सर्वाश्री है एकम एक है, है।, उसको जान थो, थो। शा, है, जान थ बनासी जानी थे शिष्या आत्मा प्रत्यक्ष अन्यावाचो अन्य वाचो तो विद्या तो, तो चाहिए यहाँ पर तो हो गया है मंत्र में था तो जगह जैसे पहले भी हुआ आत्मानं आत्मा को जानो आत्मा क्या है अपनी ही प्रत्यक्ष अंतरदम वस्तु युष्मागम सर्व प्राणीनाम चा आपका और सगल प्राणियों का वो आत्मा जो प्रत्यक्ष रूप किसका प्रत्यक्ष रूप है वो कदे आत्मा जो है जो प्रत्यक्ष रूप है आपका है हमारा तो है कभी नहीं सर्व प्राणी और सगल प्राणियों का भी वो प्रत्यक्ष रूप है ऐसे को जान करके अन्य वाचो मैंने अपरविद्या रूपा अन्य तो क्या है प्रत्याशित क्या है अक्षर तत्व है ना ये अक्षर हम अधिक पहले बोल चुके हैं इस अक्षर के बाद जब चल रही है उससे अन्य क्या होगा अपर विद्या हो पर विद्या से जो भिन्न है वो अपर विद्या है अपर विद्या में सारा चीज आगे करतरे कर्म क्रिया साधन सब कुछ लेकर गे उनको त्याग दो पर सर्व कर्म संधन परित्यजित इत्यार्थ ऐसे पूर्वान्व होगा क्योंकि अपर विद्याग के द्वारा प्रकाशित जो कौन सकल कर्म और उनके साधन एवं उनका फल सबको त्याग देना चाहिए सब त्याग देंगे तो क्या होगा तो फिर अमृत तो कैसे मिलेगा त्याग देंगे तो कर्म को त्याग देंगे तो तब तो कहता तो हा हा उस अमृत का साधन ये कोई भी चीज नहीं है कर्म उपासना उनके साधन उनसे प्राप्त तो उन फल में से कोई भी चीज अमृतत्व नहीं है ना अमृतत्व के साधन है किंतु अमृत सेमृत से अमृतत्व से मोक्ष से प्राप्त से, से, से, से अमृत का यही सेतु है मतलब क्या एक आत्मज्ञान ये जो आत्मज्ञान है वही अमृत का मतलब अमृतत्व अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए सेतु के समान सेतु है संसार महोदय उत्तर उत्पाद संसार महोदय को पार करने का साधन होने के कारण से पता चला तथा तो अनेकों श्रुतियां है बारंबार ऐसी भी श्रुतियों में आई हुई नान्य है तमेवता तमेव उस आत्मा को हीचान करके मृत्यु अत्यति इस विद्यारूपी माया रूपी मृत्यु को अतिक्रमण कर जाता है न अन्य पंथ मोक्ष आय अन्य पंथ मन मार्ग ना विद्य मोक्ष के लिए कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है तो इस आत्मा को जानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं इसे धनुष आयुर्य लक्ष्य दी आत्मिक साक्षात्कार करता कहते हैं क्या लक्षण है धनुषा आयु देना लक्ष्य लक्षण साक्षात्कार से जो पूर्व में समझाया गया था कुछ लक्षित जो है वही इसका लक्षण है इस अक्षर तत्व का और वो क्या है वो अंत तक का तत्व साक्षात्कार ही है और कुछ नहीं बात यहाँ प्रश्न भाष्य में ऐसे कोई मतलब है ना ये जो पंक्ति लिख रहे हैं ये आंधगिर की पंक्ति पीछे होना चाहिए पीछे मंत्र में जहां आपने धनुष का पाठ पढ़ा है उसकी टीका में चार नंबर के टीका में जाना चाहिए गलती से पांच नंबर की टीका में पढ़ गया है पंक्ति ऐसे समझो कैसे समर्पित है वो उसके लिए मंत्र आरंभ होता है त्रनाड्य ओमित स्वस्ति वह पारा तमग पर अरा रतना भव जिस प्रकार रथ चक्र के नाभि में अराये समर्पित सम्मिलित रहते हैं वैसे ही समझो शरीर में सर्वत्र व्याप्त संपूर्ण नाडियां जिसमें एकत्रित होती है वो अक्षर त्रनाड्य जाए सारी नाड़ियां संपूर्ण नाड़ जिसमें एकत्रित हो जाती हैं उस हृदय के भीतर आप ध्यान करेंगे तब आत्मा का अनुभव हो जाएगा सारे नाट्य है जुड़े हुए हृदय से उस हृदय के भीतर नहीं आपको बुद्धि ये निर्विषीणी बुद्धि है तो उसमें ब्रह्मचेतन का प्रतिफलन के द्वारा ब्रह्म के बिंब इसे कहते हैं शेष अंत चरतें उस हृदय के भीतर अंत मे हृदय के भीतर में दर्शन श्रवण मरण इत्यादि जितना व्यवहार कर रहे हैं देखना खाना पीना घूमना फिर सर्वेंद्रिय का जो ज्ञान हो रहा है तत्व ज्ञान उसके द्वारा चरते, बहुदा जायमान चरते, है अनेक बुद्धिवृत्तियां संचार करती रहती है अनेक बुद्धिवृत्तियां उत्पन्न होती हुई जायमान, चरते, उनके माध्यम से मानो आगमन गमन, वाला जैसे लग रहा है एक ज्ञान उत्पन्न हुआ आप कहते उत्पन्न हो गया ऐसे नहीं है आत्मस से उस आत्मा जुड़ जड़ में ज्ञान पैदा हो गया नहीं चेतनता पैदा हो गया ज्ञान आत्मा तो अपने जड़ तो मनोक का संयन पर जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो वो चेतन का आ जागे तो बल्ब जैसा मानते इसलिए बटन दबा दिया तो बिजली लाइट प्रकाश आया बहुदा बहुदा ओम इत्येवं जायमान उसका कैसे अनुग्रहृत्तियों का साक्षी आत्मा का कैसे करना है कहते हैं कि ओम इस प्रकार ध्यान करें अज्ञान के उस पार जाने से तुम्हारा कल्याण हो जाए तमसा प्रस्ताप वह स्वस्ति स्वस्थ ओम इतम आत्मान बुद्धिवृत्तियों का साक्षुद आत्मा को ओम इस प्रकार ध्यान करनी चाहिए तब क्या होगा तमसा परस्ता अज्ञान से उस पार जाने से आपको स्वस्ति वह आप सब तुम सब लोगों का आप सब लोगों का कल्याण हो जाएगा अर्थात पाराय कल्याण प्राप्ति में आप किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा न हो ऐसा गुरु शिष्य का आशीर्वाद दे रहा है स्वस्थ वह पाराय पाराय मैंने मोक्ष आय कल्याण आय समुद्र पार संसार सुंदर का पार पाने के लिए आप सब कल्याण हो मन विघ्न ना होवे किंचा। अरायवा यथा समर्पिता अराह। जिस प्रकार थ की नाभि में समर्पित, समर्पित होती हैं सहता सम्रविष्टा हृदय इसी प्रकार सहत्य सम्रविष्ठ जिसमें किसमें हृदय में क्या समर्पित है सर्वतो देहव्याो नाव्या पूरा देह में चारों दिशा ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ फैली हुई जो नाड़ियां ये सारी नाड़ियां जो हृदय में समर्पित है उस हृदय में देखो उसको बुद्धि प्रत्यय साक्षीभूत उस हृदय में कैसे में अनुभव कल बुद्धि से उत्पन्न होने वाले जो रूप वृत्तियां रस वृत्तियां विषयाकर जो वृत्तियां हैं उन प्रत्ययों साक्षीभूत होकर अनुभव में आएगा उन सबका प्रकाशक उन सबका साक्षित्व त्मा अनुभव में आता है प्रकृति आत्मा। साक्ष्य साक्षी कौन है वही यह है जो प्रकृति आत्मा है। मध्य वर्तते। इस हृदय के भीतर में इस प्रकार से विद्यमान है कद कैसे पकड़ में आ जाएगा वो हृदय में जो विद्यमान है तो कद पश्चिम सिंगन मनमानो बहुदा अनेकधा क्रोध जायमान जात जात इत्यादि देखते हुए सुनते हुए सोचते हुए जानते हुए अनेक प्रकार से क्रोध हर्ष आदि वृत्तियों के माध्यम से उत्पन्न के समान प्रतीत होता है आत्मा जो है अनुसरण उसी का अनुसरण करता है अतः अतएव लोग जो है भ्रमित होकर के कहते हैं क्या वदंत लौकिका जो विवेक रहित लोग हैं शास्त्र ज्ञान रहित लोग वे कहते हृष्ट हो जाता है। और क्रुद्ध हो जाता इत्यादि अनेक प्रकार से लोग जो है व्यवहार करने लग जाते हैं गत्यागत्य वाला के जैसे व्यवहार करने लग जाते वह प्रसन्न हो गया वह क्रुद्ध हो गया ऐसा व्यवहार करते हैं इसीलिए इसलिए कर्मसंगी जनक संगति से भी जो कर्मी का, कर, कर्मी लोग हैं उन लोगों के संग से जो भक्ति वाले उपासक उनके संग से क्या होगा आपको भी कर्म में श्रद्धा हो जाएगी भक्ति में श्रद्धा हो जाएगी कद विषय में श्रद्धा हो जाएगी यही सबसे बड़ा विघ्न मोक्ष में और ना संकरे तो गए वो तो बिल्कुल बेकार काम है इन कर्मी और उपासक का संघ से कर्म और उपासना में जो श्रद्धा बन जाती है निष्ठा बन जाती है उससे आप ज्ञान की ओर जा नहीं पाएंगे वह सबसे बड़ा विघ्न इसे गुरु कहता है यहां स्वस्थ वह पारा है वह विघ्न का दूर हो जावे, और प्रतिबंधक दूर हो जावे, ज्ञान सम्य प्रकार से पच सके इसे आशंसा से कहा जा रहा है तो अंतकरण का अनुदान लोग ऐसे कहने लग जाते हैं ये हर्षित हो गया है क्रुद्ध हो गया है इन वास्तव में ना आत्मा हर्षित होता है न आत्मा क्रुद्ध होता है तम्मा ओम उस आत्मा को को कैसे अनुभव करें हम इत्येवम आश्रित करके ओंकार रूपी आपके साधन को पकड़ करके क्या करना है यथोक्त कल्पनाया ध्याित जब भी बताया था पूर्व तीसरी और चौथी मंत्र में धनुषादी रूप के द्वारा जैसे समझाया गया है उस रूप कल्पना के आधार चिंतन करना चाहिए उक्तम शिष्य जानता। जो कहा गया है और आगे जो कहने वाले शिष्यों के उन सब आचारी से जो कहा गया है और आगे जो कहा जाएगा उन सबको अच्छी तरह समझ करके शिष्यों के द्वारा ऐसे जानना चाहिए जानता शिष्याद्या क्योंकि शिष्य क्या है ब्रह्म विद्या के विधिशु है निवृत्त कर्माणो मोक्ष पदे प्रवृत्ता निवृत्त कर्म वाले मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त है वे लोग ऐसा निर्विघ्नतया ब्रम प्राप्ति आशास्त आचार्य इसलिए आचार्य क्या चाहते हैं कल उन लोगों को निर्विघ्नता पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति हो जावे ऐसी आशंका कर रहे हैं ऐसी जो है आशीर्वाद दे रहे हैं स्वस्ती निर्विघ्न निर्विघ्न हो विघ्न का अभाव हो जावे किनको वाह मनीष्मा का आप लोगों को किसकी प्राप्ति में पारा परकूल दूसरे तट को पाने में संसार समुद्र का एक तट पर आप विद्यमान ही उसके दूसरे तट की ओर जैसे कि नदी का एक तट पर है तो राम जुला से पार करेंगे तो दूसरा तट हमें पहुंच जाएंगे अगर ये ओम रूपी शांत के आधार पर आप क्या करेंगे इस संसार समुद्र में जो एक तट पर विराजमान है इस तट से नहीं दूसरा तट क्या है इसका मोक्ष नाम का तट वहां पहुंच जाएंगे किससे पर है वो प्रस्ताप अप्राप्त के समान प्राप्ति आप कह रहे हो तब कहते हैं कस्मा विद्या तमसाह का जो ता उससे प्रयुक्त होकर रहा है उस अविद्या रूपी अंधकार रूप जो है उसे पार कर जाना अविद्यात ब्रह्म रूप आत्मस्वरूप को प्राप्त करने में जो है आपका कोई विघ न हो क्योंकि अविद्या सहित ब्रह्म रूप में हम रोज जा रहे हैं वो अनुभव करते ना आपको हम रोज अधिगमन कर रहे हैं अनुभव कर रहे हैं हमें करना क्या है? अविद्या हैुरुदेव आशीर्वाद देते निर्विघनता पूर्वक मेरे अभी आवाज है अभी तक कहा सबको समझ करके जैसे रूपक से समझाया गया वैसे चिंतन करता धनुराधी कल्पना कल के माध्यम से अपने जीव भाव को हटा करके उसको भाव में जीव एक जीव ब्रह्मा कर लेना चाहिए पर संसार मोहन तीर्थ गंतव्य पर विद्या विषय सब कस्मिन वर्धते है महाराज वो कहा रहता है वो ब्रह्म हृदय में ध्यान करूंगा तो मुझे मिले ब्रह्म मिलेगा तो ब्रह्म कहां रहता है हृदय में ही बैठा रहता है वो पूरा प्रश्न करके पकड़ लेंगे उसे निकाल कर खाते नहीं पड़ेगा कहा रहता है वो इसके जो आपने कहा योजो तमसा परस्ता या विद्या का दूसरा पार के समान है वो संसार महोदय कीर्तवा संसार महान सागर को तरने के पश्चात गंतव्य प्रविद्या विषय है जो गंतव्य अधिगंतव्य प्रविद्या का विषय है वह ब्रह्म जो आत्मा कस्मिन वर्त किसमें रहता है इत्याहा। उसके लिए उदाहरण के भाषकर अब ये जो आ रहा है यहां से आगे मंदाधिकारी के लिए देखो आनविरी में सर्वेश्वरत्व मनोमयत्व आदि गुण विशिष्ट ब्रह्मण ंडली पुंडरीके ध्यान क्रममुक्ति मुक्ति फलम मंद ब्रह्म विदोही दिए थे पहले मध्यम अधिकारी सबसे पहले, पहले उत्तम अधिकारी के लिए हो गया और बीच में जो कहा गया था मध्यम अधिकारी के लिए और यहां से आगे जो कह रहे हैं मंदाधिकारी तीनों प्रकार के अधिकारी को जिस प्रकार से आप ब्रह्म की प्राप्ति हो सके वो साधन को बता रहे दोनों क्रम वाला साक्षात मुक्ति वाला नहीं है वाला तो तो मुक्ति मुक्ति है और और ये मध्यम जो से प्राप्त करेगा तो वो क्रम ही होगी महिमा दिव्य दिव्यपुरता प्रदेश मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठा तरीपश्य धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाती यह सर्वज्ञा जो सर्वज्ञ है और सर्वित है यश महिमा भूवी प्रसिद्ध जिसकी यह प्रसिद्ध विभूतिया भूलोक में स्थित है और दिव्ये ब्रह्मपुरे और दिव्य जो ब्रह्मपुर दिव्य जो ब्रह्मपुर में आकाश में आत्मा प्रेस आत्मा प्रस्टित यह हृदया आकाश में यह आत्मा प्रस्टित है मन विद्यमान हैदय को ही ब्रह्मपुर कहते हैं और दिव्य भी है कि वही आत्मा का प्रकाश होता है इसे तो दिव्य कह दिया गया सर्वप्रथम सकल बुद्धि प्रत्ययों का करते जो प्रकाशन है वही होता है इसे उसको दिव्य कह दिया है ना इसीलिए है और ब्रह्मपुरे ब्रह्म ब्रह्मपुर अनुभव का गुर होने के नाते उसको ब्रह्मपुर कहते हैं हृदय को अल हृदय मांस पिंड नहीं ला इसे विशेषण दीजिए व्योमनी व्योमनी आकाश प्रकाशमय हार्दाकाश में ऐसा आत्मा प्रतिष्ठित यह आत्मा प्रतिष्ठित है ऐसा समझो और कैसा है मनोमया वह मनोमय प्राण शरीर ने प्राण और सुध शरीर को एक स्थूल देह से दूसरे स्थूल देह में ले जाने वाला भी है वह प्रतिष्ठित हो अन्य हृदय सन्निधाय हृदय में रहकर में शरीर में स्थित रहता है तीन उसका अनुभव हो जाने पर ही धीरा पुरुष लोग है आनंद रूपम अमृतम य लेते हैं जो कि कैसा है संपूर्ण अनुद्ध दुखका जी से रहित होने से वो आनंद स्वरूप है अमृत स्वरूप है ऐसा जो प्रमुख तत्व प्रकाशित हो रहा हो रहा है ऐसा वे लोग अनुभव करते हैं हृदय गुफा में भाषण यो तमसा परस्ताद जो यह अंधकार से परम है तमसा परस्ता। संसार मोहन तीर्थ इत्यादि अवतरण हो चुकी यह सर्वज्ञा सर्वे व्याख्या सर्वज्ञ शब्द का व्याख्या हो चुका है सर्वित शब्द का व्याख्या कर चुके हैं तम पुनर्विशिष्टि उसी को और विशेषण से विशेषित करके समझाने की प्रयास किया जा रहा है प्रसिद्ध महिमा।, महिमा है महिमा मन विभूति कौन सो महिमा क्या है उसकी महिमा जो पूर्ण बोल चुके यस्य में देव प्रतिशासन करते जिसके शासन में दूलोक प्रतिलोक आदि सारे की सारे प्रतिष्ठित है टकरा जाए लड़ जाए भिड़ जावे बस ब्रह्म के शासन में सब बढ़िया ढंग से काम कर रहे एक आदमी है अपने अहंकार में चलता है बाकी नक्षत्र तारे हवा पानी जितने भी देखो सारा संसार के जिसको आप जड़ समझते हैं प्राकृतिक पदार्थ वो भ्रम के शासन में ठीक चल और वे चेतन जो, जो पशु पक्षियां वे भी उस ब्रह्म का शासन को आज भी मानता हैं। अपना अपना समय पर सारा व्यवहार करते हो उठना सोना खाना पीना भोग भी बच्चा पैदा करने का काम भी सारा यानी जब चाहे तब नहीं होता उनका सीजन है वो सीजन जो समय होता है उसी समय उन ऋतुओं में ही वो संबंध करते हैं कुत्ता है चाहे गली का हो चाहे कहीं का साल भर थोड़े किसी को क्या पीछे उसके समय पर ही करते घूमते होते बारह साल में एक बार शेर बारह साल में एक बार आज तो कोई नियम चल रहा है आदमी इन पशुओं से भी दया पिता बिल्कुल थर्ड क्लास जब मर जितना दिन नर रहा ये भी नहीं अक्का और फिर भी अपने आप को समझता है हम सब से विकसित हैं सब से बुद्धिमान है सबसे बढ़िया है यदि हम भगवान को मानते हैं ब्रह्म को मानते हैं उसके शासन को स्वीकार कर रहे हैं तो कुछ भी गलत कर नहीं सकते आप उसके शासन को चल नहीं सकते आप हर आदमी धर्म को जानता ही नहीं तो कहां उसके अनुसार चलेगा कर धन को जानना पड़ेगा ना हमारा धर्म क्या है हमारा वर्ण धर्म क्या है हमारा आश्रम धर्म क्या है ये जाना ही नहीं तो उसका पालन कहां से करेगा वेद को पढ़ते हैं नहीं स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है से सही भौतिक विज्ञान की संस्कार क्यों मिल जाता है और अपने जीवन को कैसे चलाना है उसका विद्या के संस्कार बिल्कुल नहीं मिलते और उस भौतिक विद्या का अहंकार कर रहा है हमसे बड़ा कोई है नहीं बुद्धिमान पी कर लिया वो बहुत बड़ा आदमी डॉक्टर भाग ले लेंगे कई महात्मा लिखने लग गए आजकल डॉक्टरेट डॉक्टर हर चीज के की डॉक्टरेट होने लगे लग ना सिनेमा एक्टर भी डॉक्टर लिखता है अपने आप उसकी उपाधि मिल गई एक्टिंग में उपाधि ये जो है यह भगवान कह रहे हैं भाष्यकार ये दीवलोग जड़ जिसको मानते हो वे भी जिसके शासन में धारित होकर जी रहे नियमित रूप में प्रवृत्त हो रहे हैं वो वही क्या है उस ब्रह्म की महिमा है समझ ये ब्रह्म की विभूति है तो सारी दुनिया से शासन में चल रही और क्या उसकी विभूति दिखेगी हमें और चमत्कार हो तो थोड़ी है। ये जो चमत्कार चल रहा है यही उसका विभूति है सूर्या चंद्रमा जो यशासन अलात चक्रम भ्रमद सूर्य चंद्रमा ताराएं सारे, जिसके शासन में अलात चक्र के समान निरंतर भ्रमण कर रहे है। समझते हैं अलात चक्र समझदे अला चक्र क्या चीज होती है खूब देखे हैं लेकिन ध्यान नहीं सिनेमा में दिखाते हैं सर्कस में देखते हैं और सड़क पर जो करामक कर दिखाते ना लोग गरीब वो भी करते हैं एक लोहे का रिंग होता है। उस रिंग में किनार में कपड़ा बांध देते हैं मिट्टी के डाला हुआ है है ना और एक उसमें गोल छेद बना हुआ रिंग होती है एक लंबा सा छड़ होता है उसमें वो लगा दिया हुआ है उसको जला देते जला, दे। जला दे। ऐसे है ऐसे घुमाते लगता है आग की गोला है गोला है एक किनारे में वो आगे दिखता है वो पूरा रोड उसको अलाते चक्कर काटते और जब तेज चलता है वो तो इससे क्या होता है उसकी लपट बाहर की होती है अंदर के हिस्से में बिल्कुल गर्म होता ही नहीं आग तो होती नहीं ये घुमाई हूँ घुमाओ तो क्या होगा भाग की तो जाएगा लपट उसकी अब अंदर में शेर कूद रहा है बाघ कूद रहा है बंदर कूद रहा है सर्कस भी दिखाते ना सब आर पर आदमी जा रहा है जाएगा उसको तो कौन से गर्मी तो लगनी है नहीं ना आग लगती है ना कुछ लगेगा उसको हिम्मत तो होता ना आग के पीछे जाने के लिए डर लगती है वो तो वो वो हिम्मत है वो नरंदर चलते रहेगा तब तो दिखेगा एक क्षण के लिए भी जाए तो वो गोला दिखेगा आग का गोला आग का गोल नहीं दिखता फिर, फिर क्या दिखेगा एक किनारे में जलता वो दिखाए देगा इसी तरह से यदि निरंतर चलते ना रहे सूर्य आदि सीधे खड़े हो जाएंगे घर का सारा काम खराब हो जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ तो चल रहा है सवेरे फिर देख रहा है निरंतर चल रहा है पृथ्वी भी चल रही है सारी चीजें चल रहे हैं आपस में आपको लगता है रोज हम यही देख रहे हैं यही सड़क है यही गाँव है यही चीज है वही चीज है अरे पृथ्वी नहीं चल रही है पृथ्वी भी अपनी दूरी पर घूम रही है सारे चीजें घूम रहे हैं जितने भी बहुत भौतिक चीजें हैं सब बड़ी संयम के साथ नियम के साथ चलते हैं उनकी गति की भी गणना कर दी थी ज्योतिषियों ने हर ग्रह की गति वर्णन किया है नक्षत्र की गति वर्णन किया सत्ताईस नक्षत्र ये नहीं नौ ग्रह हम लोग मानते हैं बारह राशियों में राशि भी क्या है हाँ कोई नक्षत्रों का समूह का राशि सिंह राशि का मतलब क्या है वो नक्षत्र जो होते हैं सत्ताईस नक्षत्रों, इस तरह से वहां आकाशमंडल में देखने में जैसे दिखे। सब जोड़ जैसे दिखे। तो सारी राशियों का जो नाम पड़ा है वो सत्ताईस नक्षत्रों का चाल के अंदर बनी हुई एक महीने तक लगभग ऐसे चाल में रहते फिर चाल बदली आकार बदल गया तब तो उसका नाम अलग रख दिया हमने अगला राशि अब उसको जब बदलने का दिन होता है तो उसका हम संक्रमण क्या कहते हैं संक्रमण हो गया संक्रांति हो गई सूर्य का संक्रमण होता है हर चीज का संक्रमण होता है एक राशि से दूसरे हर ग्रह का भी संक्रमण सारी अवस्था ज्योतिष ज्योतिष ने गणना कर दिया क्योंकि इनकी जो चाल है नियत है कितने समय ये सीधे चलेंगे कितने समय तेजी से चलेंगे कितने समय धीरे चलेंगे कितने समय आगे जाकर फिर शंटिंग कर दो पीछे भी आएंगे फिर कब आ सामने जाएंगे ये सारा नियमित है पूरे ब्रह्मांड ऋषियों ने अनुसंधान करके हमें गणित दे दिया है उसी गति का प्रति कला विकलाएं कितनी जाएगी प्रतिदिन सारा वर्णन करके तो हाँ बता दिया ना ऋषियों ने ये तो अनुसंधान क्या किया फिर सब पर थोड़ी असर है जितने उतरा उन्होंने आप क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आपके चिमिन से कोई मतलब नहीं यदि आपका जमीन काटा जा रहा है तो तुम तो बड़े हो जाएंगे क्या कर रहे हो क्या बढ़ाया तुमने तुम्हारा संबंध है ना जिससे हमारा संबंध है हमारा मतलब हाँ उसके हम ये शुरे ये शुरे है हम गणित गणित करेंगे बाकी क्यों आजकल वैज्ञानिक समझ नहीं पा रही क्या कमाल ऋषियों क्या कौन सी लाइब्रेटरी हमने हम तो बड़े बड़े बना दिए सत्ताईस किलोमीटर लंबा टेलीस्कोप बनाया लंबा है जगह जगह लगी हुई है वहां से सामने इतना छोटा सा लेकिन वो ऐसा बना इस तरीके से वो पूरा आकाश मंडल वहां दिखाई देता है को नहीं सताइस के बाद फिर वहां से कंप्यूटर में सब चला जाता है सब बैठे देख रहे हैं और ऋषियों के बाद सताइस इंच का भी टेस्कोप नहीं था था पिंडित था ब्रह्मांड था ब्रह्मांडित था पिंड उन्होंने साफ पिंड के अंदर अनुभव कर लिया जो बाहर ब्रह्मांड और बता दिया इस दुनिया में मनुष्य के ऊपर सत्ताईस नक्षत्र 9 ग्रह के दसवा ग्रह या अठाइसवा नक्षत्र असर नहीं करता और इसका प्रभाव नहीं है इतनी बड़ी उद्घोषणा कोई साधारण आदमी करेगा हाँ, हजारों वैज्ञानिक लोग मिलकर के भी नहीं सही सही बता पाते हैं कोई भी चीज उन लोगों ने पहले बता दे 100 सौ साल की कट्टे पंचम बना देते आजकल पहले से ही आगे के सौ साल में छाप दिया लोगों ने कब ग्रहण होगा कौन सी थी थी कब घटेगी कब बढ़ेगी अगले सौ साल की गणित मिल रहा पंचांग खरीद लो सौ साल की कितनी बड़ी विद्या दी है और उसमें विचित्रता गया है देख लो वो जहां जो समय देखते हैं वो ग्रहण वहां होगा और एक सेकेंड आगे पीछे नहीं होता इतनी पक्की गणित अरे वैज्ञानिकों की गणित बिगड़ गण रहा वो फकर छोड़ते क्या क्या छोड़ते फेल हो जाता कई बार उनकी सारा गणित फेल हो जाता और इनकी ऐसी गणित है आज तक गड़बड़ नहीं ऋषियों की महान दे क्यों? कैसे बन पाया क्योंकि ये सारी चीजें उस ब्रह्म के शासन में नियमित रूप से चलते हैं उल्लंघन नहीं करती नियम का मनमर्जी नहीं चलते वो और ईश्वर उसको उल्टा पट्टा चलाता नहीं है मनमर्जी वो भी नहीं चलाता उसकी शासन एक है नियम एक है उस नियम के अनुसार चलता ऐसा दो कर दो गुणा दो चार ही बोलोगे ना तीन ना पांच क्यों नहीं बोलते मर्जी, इसमें क्यों नहीं बिगड़ते हो जैसे आपने नियम स्वीकार कर लिया दो गुणा दो मैंने चार ही है तीन नहीं पांच नहीं जैसे आपने अपने अनुशासने बना के गणित बना कर लिए हो इसका भी आदर रिशम गए हुए गणित हैं उन्होंने गुणा का, गुणा किया ना गुणा किया भाग्य सब किया तब ग्रहों का वर्णन किया है इस गणित का आधार भी उनकी ही देन है तो ये जो है जैसा हम लोग में वैसाम अनुशासन मान के उसके अनुसार चल रहे हैं अब गाड़ियां जाती है राइट लेफ्ट सब तय है ना सड़क पे अब रॉन्ग साइड से आया क्या बोलते हैं आप उसको तो गड़बड़ हो जाते तो हे रॉन्ग साइड से आ रहा था हम तो राइट साइड चल रहे थे और राइट साइड रॉन्ग साइड क्या आप अपने कपड़े कल्पित अनुशासन है और उसका उल्लंघन जो करेगा उसका दंड लेकिन ये ब्रह्म का अनुशासन ऐसा है जिसका आज तक तो किसी ने उल्लंघन नहीं किया इसलिए यह यही उसकी महिमा है समझो तो सारा प्रकृति चल रहा है अलाज चक्रवर्त अजश्रम भ्रमतः निरंतर भ्रमण करता हुआ देखने को मैं